महाभारत आदि पर्व आदिपर्व आत्मा अव्यय प्रभुम् प्रभु प्रभु पुरुष विश्वकर्मा सत्वम ध्रुवाक्षर अनंत अचल देंव हंस नाराएं प्रभु धाताजम अव्यक्त यूपरम व्यय कैबल्यम निर्गुण विश्व अनादीम अजमव्यय पुरुष स विभूकर्ता सर्वूत पिता आत्मा अव्यय प्रकृति उत्पादन प्रभाव उत्पत्ति कारण प्रभु अर्थात अधिष्ठाता पुरुष अंतर्यामी विश्वकर्मा सत्वुण से प्राप्त होने योग्य तथा प्रणवाक्षर भी वेहि है उन्हें को अनंत अचल देव अंश नारायण प्रभु धाता अजन्मा अव्यक्त पर अव्यय कैवल्य निर्गुण विश्वरूप अनादि रहित और अविकारी कहा गया है वे सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं धर्म संवर्धनाथाय प्रज्ञेन्द्र क विष्णुषू अस्त्रो तो महावीर जो उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और विष्णुकुल में बलराम और श्रीकृष्ण रूप में अवतार लिया था वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता महापराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण थे सात्य कृतवर्माच नारायण मनोव्रत सत्य जाते स्त्रिशारद सत्य से सात्यकी और हृदय से कृतवर्मा का जन्म हुआ था वे दोनों अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण और भगवान श्रीकृष्ण के अनुगामी थे भरद्वाज से स्क्रोण्याम शुक्रमर्धत महर्षि ऋग्र तपस तस्मा द्रोणों एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भरद्वाज का वीर किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में स्खलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा उसी से द्रोण का जन्म हुआ जग्गे शरद अस्वस्थाम जनली कृप्च महाबल किसी समय गौतम गोत्री शरद्वान का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और दो भागों में बढ़ गया उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ कन्या का नाम कृपी था जो अश्वस्थामा की जन्नी हुई पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ अश्वस्थामा ततो जज्ञ द्रोणादेव महाबल तथवि साक्षात अग्नि वैतानी कर्मणी तथ पाप का समयत वीरोह द्रोढ़ विनाशा ज धनुराधा यवान तद्नतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वस्थामा का जन्म हुआ इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्ट धूम्न का प्रादुर्भाव हुआ जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी था पराक्रमी वीर धृष्ट धूम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था तत्र वेद्याम कृष्णा जग्गे यज्ञ तेजस्मि शुभा विभ्राजमा वपुषा विभ्रती रूपमुत्तम उसी यज्ञ की वेदी से शुभ स्वरूपा तेजस्मुनी द्रौपदी उत्पन्न हुई जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी प्रहद प्रह्लाद शिष्यो नग्नजीतुबलश्चाव तथ प्रजाधर्मह जेव प्रकोपना गाधारराजपुत्रो भूसकुसौबल तथा दुर्योधन दुर्यो से जन्नी जीर्थ विशारद प्रहलाद का नग्नजीत राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ देवताओं के कोप से उसकी संतति शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई गांधार राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सोबल नाम से विख्यात हुआ तथा तो उसकी पुत्री गांधारी दुर्योधन की माता थी ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे कृष्णदय पायना जितराष्ट्र तो जनेश्वर क्षेत्रे विचित्र वीरश पांडुश्च महाबल धर्मार्थ धर्मकुशलो धीमाने धूतक विदुरशो नौ तो जग्ञे पायन पायनादी पाण्डोस्तु जगिरे पंच पुत्रा देश साम पृथक दियों तम आशीषधिष्ठि राजा विचित्रीर की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्ण देव पान व्यास द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ दयपान व्यास से ही शुद्ध जाति स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ था वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण बुद्धिमान मेधावी और निष्पाप थे पांडु से दो स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक पांच पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब देवताओं के समान थे उन सब में बड़े युधिष्ठिर थे वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे रूप गुरु धर्म युधिष्ठिरो जे मता भृकोदर इंद्रा धनंजय श्रीमास्रभृताबर ज् अस्भ्या यमपि नकुल सदेव गुरुशुश्रूष नईरत युधिष्ठिधर्मसेमस वायुदेवता से सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे वे जुड़वे पैदा हुए थे नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे तथा पुत्र पुत्रसतम यज्ञाष्टीमत दुर्योधन प्रभृतथा परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सौ पुत्र हुए इनके अतिरिक्त युजुत्सु भी उन्हीं का पुत्र था वह वैश्य जाति माता से उत्पन्न होने के कारण करण कहलाता था वैश्याय क्षत्रिया जातः करण परिकृत वैश्य माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न पुत्र करण कहलाता है इस धर्मशास्त्रीय वचन के अनुसार युजुत्सु की करण संज्ञा बताई गई है ततो दुस्साहसन से दुस्सहचा भारत दुर्म्षण विकर्ण से चित्रसेनोंो विंसती जया सत्याव्रतस्थ पुर भारत वैश्या पुत्रोजुजुष्कादशम था धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन दुस्साहसन दुस्सह दुशा, दुर्म्षण विकर्ण चित्रसेन विंसती जय सत्यव्रत पूर्वमित्र तथा वैश्यापुत्र युयस्सु ये ग्यारह महारथी थे अभिमन्यु सुभद्रायाम अर्जुन आरभ्य जायत स्वस्त्रियो वासुदेवस् पौत्र पांडोर महात्मन अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था पांडवेभ्यो हि पांचाल्या्या्याम द्रौपद्याम पंच झग्रे कुमारूप सम्पन्न सर्वशास्त्र विशारधा पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे प्रतिबिध्यो युधिष्ठिरा उम्रको सोमो मृकोधरा अर्जुना सुतकीर्ति तथा कस्तुनाकु तथा सह देवाच्च सुत प्रतापवान्डिबायां भीमसेीमेन भी वने जे घटोत्कट युधिषिसे प्रति्य भीमसेन से, प्रति भीम से सुत सोम अर्जुन नकुल से सतानी तथा सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था भीमसेन के द्वारा निम्बा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ द्रुपदा के कन्या पुत्र समागता द्रुपदाजे कन्यापुत्र याम्क्ष चक्रूढ़ प्रिय चिकृषया राजा द्रुपद से श्रिखंडी नाम की एक कन्या हुई जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो गई स्थुणकर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया था गुरूणा विग्रहे तस्गन बहुनता था राजा शत सहसा ज्योसमान सहयुगे तेजा अपरिभे नामधेयान सर्वश न ना शख्यान सामख्यात वर्षाणमितैर तो कीर्ति मुख्यायराख्यान विधम शत कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे दस हजार वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते यहाँ कुछ मुख्य मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है इसी महाभारती आदि परवड़ी अंशावतरण परवड़ी व्यासात्पिष्टीतमोध्याय